प्रश्न तृतीय सर्ग सप्तक एक दंडक वन पावन करना चरण सरोज प्रभाव ऊसर जाम ही खल तरही हो रंग तेरा दंडक वन को पवित्र करने वाले श्री राम के चरण कमलों के प्रभाव से ऊसर भूमि भी अन्न उगने लगता है दुर्जन भी संसार सागर से पार हो जाते हैं और मनुष्य दरिद्र से राजा हो जाता है प्रश्न फल परम शुभ है प्रभु पास कठिन कल कल पुनार मलिन मन वाले शुभ पनखा छल से रूपवती बनकर प्रभु के समीप गई यह भारी अपसगुन है दुष्टा नारी के कारण झगड़ा पाप तथा हसी अकीर्ति होगी नाक कान बिन तो गुण पावन देव मग पग पग कंटकूप थ्रपन का नाक कान के काटे जाने से उनके बिना व्याकुल हो गई उसका रूप अटपटा भयंकर तथा भद्दा हो गया यह अपसगुन है यात्रा के लिए मार्ग में पैर मत रखना पद पद पर कांटे और कुएं विघ्न बाधाएं हैं खरदूषण देखी दुखित चले साज सबसाहरथ असगुन अग अशुभ अनभल अखिले हकाज खर के ने सुप्रणखा को दुखी देखा तो सेना का सब साज सजा कर चले यह अपसगुन बुराइयों पाप अशुभ अहित तथा सब प्रकार की हानि बतलाता है के करहीं पेर नीच दुरे स्थानों में बैठे बार बार कठोर ध्वनि करते हैं श्रृंगाल बुरी तरह रो रहे हैं नीच राक्षसों की सेना मृत्यु के वश होकर मोह तथा गर्व से मतवाली हो रही है सकुन अनिष्ट सूचक है राम सपावक प्रबल निश्चर सलभ समान लरत परत भय जरिशुन श्री राम जी का क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान है और राक्षस पतंगों के समान है लड़ाई करते हुए वे उस क्रोधाग्नि में पढ़कर जल जल कर मर रहे हैं इस प्रकार वे भस्म हो गए जब आज संसार जानता है प्रश्न फल अशुभ है सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास सुमंगल तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम श्री जानकी और लक्ष्मण जी के साथ देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं यह सकुन सुमंगल का निवास रूप है सप्तक दो सुबट सहस चौदह सहित भाई काल बस जान लंका ही चली अशुभ अमंगल उच्च कोटि के योद्धा राक्षसों को खरदूषण को कालवश हुआ मरा हुआ जानकर अशुभ और अमंगलों की खान सुपन खा लंका के लिए प्रस्तुत हुई प्रश्न फल अशुभ है बसन सकल सोनित समल विकट बदन गत गात रोवती रावण की सभा उस के सब वस्त्र रक्त से लथपथ हैं भयंकर मुख है और अंग नाक कटे हैं रावण की सभा में वह हाय बाप हाय मैया हाय भैया कह कर रो रही है प्रश्न फल अशुभ है काल की मुहूर्ति कालिका काल रात भिकराल दिन पहचान लंक पति सभा सभे काल काल की मूर्ति कालिका अथवा काल रात्र के समान भयंकर उसे को पहचान न सकने की कारण उस समय रावण की सभा के लोग भयभीत हो गए प्रश्न फल अनिष्ट है सुपनखा शुभ अमंगल मूल समय निपहि प्रजय प्रतिकूल साढ़े सात वर्ष की दशा के समान सब प्रकार से अशुभ और अमंगल की जड़ राजा रावण तथा तो उसकी प्रजा के लिए प्रतिकूल प्रश्न फल राजा प्रजा सबके लिए अनिष्ट सूचक है बस गवनत नहीं नहीं हठपूर्वक पंचवटी की ओर जाते समय रावण को अपार बहुत अधिक अपसगुन हुए किन्तु मृत्युवश हुआ वह नीच उनको नहीं, से मिलकर सीता सीताहरण का विचार करता है प्रश्न फल अनिष्ट है इत रावन उतराच कपेशन सा इधर रावण और उधर से राम के हाथों दोनों और मृत्यु निश्चित समझकर कर नीच राक्षस मारिच ने तब स्वर्ण मृत का कपटमय रूप बनाया प्रश्न फल अशुभ है बत सीता हैुलसीदास प्रभु सकल सुम देहित तुलसीदास जी कहते हैं कि पंचवटी में एक बट वृक्ष के नीचे थे जानकी जी तथा लक्ष्मण जी के साथ प्रभु शोभित हैं वे समस्त मंगल शुभ फल प्रदान करने वाले हैं प्रश्न शुभ है सब तक तीन माया मृग प्रभु प्रपंच कित सगुन कहित मानी माया से बने हुए उस मृग को पहचान लेने पर भी कि यह राक्षस है ते जानकी जी की इच्छा जानकर प्रभु उसे मारने चले मैं कहूंगा कि ठग चोर तथा पाखंडियों के लिए इस शकुन को हितकर समझो। समझो हरण अव सर शुन भय संसय संताप नारी काज हित निपट गत प्रगट पराभ पाप हरण के समय का यह शकुन भय संदेह और दुख बतलाता है स्त्रियों की भलाई संबंधी कार्य पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे और पराजय तथा पाप प्रकट प्रसिद्ध होंगे रावण रावण घायल घायल संग्राम सुसाहिब वीर जटायु से युद्ध करके पड़े अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं यह शकुन कहता है कि संग्राम भूमि में वीर सुयश पाएंगे श्रेष्ठ स्वामी के लिए उनकी मृत्यु होगी राम लखन बन बन फिरत विकल फिरत सुत अशुभ अरिष्ट रिष्ट श्री राम लक्ष्मण व्याकुल होकर वन वन सीता जी का पता लगाते घूमते हैं यह शुकुन भारी शोक अशुभ और व्याकुल कर देने वाले अमंगल को सूचित करता है रघुबर बिकल लखी सो बिलोक दो बीर सिय सुधि कही राम कही तजी देह मतिधीर जी पक्षी जटायु जटायु को को देखकर व्याकुल हो गए और ने ने दोनों भाइयों देखा उनसे जानकी का समाचार कहा और उस धीर बुद्धि श्री शरीर छोड़ दिया प्रश्न फल अशुभ है दशरथ देह दस गुण भक्ति सहितता भगती तो सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराज महाराज दशरथ जी से भी भक्ति पूर्वक उस दृढ़राज का अंत्येष्टि कर्म करके कृपा सागर प्रभु श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण के साथ शोक कर रहे हैं प्रश्न फल शोक सूचक हैं तुलसी सहित सने तुम सीताराम शगुन सुमंगल शुभ आदि मध्य परिणाम तुलसीदास जी कहते हैं कि नित्य प्रेम पूर्वक श्री सीताराम का स्मरण करो यह शकुन शुभ है प्रारंभ मध्य तथा अंत में सदा मंगल होगा सप्तक चार सकल विभूति भली ही हनुमान आन सभी कर्मों के लिए उत्तम शुभ समय है इस सकुन को कल्याण दायक समझो हृदय में श्री हनुमान जी का स्मरण करो कीर्ति विजय तथा श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त होगा सुमिर शत्रु सूदन चरण चलो करहु सबका शत्रु पराजय निज विजय सगुण सुमंगल साज श्री शत्रुन जी के चरणों का स्मरण करके चलो सब काम करो यह सगुण शत्रु की पराजय एवं अपने विजय तथा कल्याण की सामग्री जुटाने वाला है भरत नाम सुमिरत मिटहे कपट कले सकुचाल नीत प्रीत पर तीत सगुन सुमंगल साल श्री भरत जी के नाम का स्मरण करते ही कपट क्लेश और दुष्टों की कुचाल दुर्नीति मिट जाती है नीत व्यवहार प्रेम तथा विश्वास के लिए यह सकुन मंगल दायक है राम नाम कलिका तरु सकल सुम कंद तुम कर तल सिद्ध जगह पग पग परमानंद श्री राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान अभिक्ष जाता है समस्त श्रेष्ठ मंगलों का मूल है उसका स्मरण करने से संसार में सब सिद्धियां हाथ में आ जाती है और पद पद पर परम सुख प्राप्त होता है प्रश्न पर शुभ है सीता चरण प्रणाम करे सुमिर नाम सनहेम सुपति देवता प्राण नाथ प्रिय प्रेम से जानकी जी के चरणों में प्रणाम करके और उनके सुंदर नाम का नियम पूर्वक स्मरण करके उत्तम स्त्रियाँ पतिव्रता होती हैं और प्राण नाथ प्रीतम पति का प्रेम प्राप्त करती है स्त्रियों को पति प्रेम की प्राप्ति का सूचक शकुन है लखन लो रि मधुर संपत्ति कीरति विजय सकुन सुमंगल के श्री लक्ष्मण जी की मधुरिमा मई सुंदर मूर्ति का प्रेम पूर्वक स्मरण करो यह सकुन सुख संपत्ति कीर्ति विजय आदि सुमंगलों का घर ही है तुलसी तुलसी मंजरी मंगल मूल देखत सुमिरत सगन शुभ कलपलता फल फूल तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी की मंजरी उत्तम कल्याण की जड़ है उसका दर्शन और स्मरण शुभ शकुन है वह अल्पता के फल पुष्प के समान अभीष्ट फल देने वाली है सकुन फल श्रेष्ठ है